नमस्कार दोस्तों अगर आप जियो यूजर हैं और हर बार रिचार्ज करते समय वही कुछ गिने चुने प्लान ही देखते हैं तो हो सकता है आप कई काम के प्लान मिस कर रहे हों असल में जियो के कुछ ऐसे प्लान भी होते हैं जिन्हें कंपनी ज्यादा प्रमोट नहीं करती और यही वजह है कि ये यूजर्स की नज़र से छिपे रहते हैं लेकिन सच ये है कि ये प्लान काफी काम के होते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं चार रुपए वाले प्लान की ये प्लान उन लोगों के लिए है जिन्हें सिर्फ कॉलिंग करनी होती है इसमें आपको चौरासी दिन की वैलिडिटी मिलती है अनलिमिटेड कॉलिंग और एक हजार मिलते हैं साथ ही जियो टीवी और जियो ए क्लाउड का एक्सेस भी मिलता है अगर आप घर पर रहते हैं जैसे हाउसवाइफ या जिनके घर में वाईफाई लगा है तो उनके लिए यह प्लान काफी सही है क्योंकि इंटरनेट की जरूरत वैसे ही पूरी हो जाती है अब बात करते हैं एक रुपए वाले प्लान की यह प्लान उन लोगों के लिए है जो बार बार रिचार्ज नहीं करना चाहते इसमें आपको तीन दिन की वैलिडिटी मिलती है अनलिमिटेड कॉलिंग और तीन हजार मिलते हैं यानी एक बार रिचार्ज करो और लगभग पूरे साल की टेंशन खत्म अब आते हैं सबसे काम के प्लान पर तीन रुपए वाला प्लान ये प्लान खास इसलिए है क्योंकि इसमें 28 दिन नहीं बल्कि पूरा कैलेंडर महीना वैलिडिटी मिलती है साथ ही रोज एक दशमलव पांच हैं अगर आप डेटा और कॉलिंग दोनों का बैलेंस चाहते हैं तो यह प्लान आपके लिए सबसे सही ऑप्शन हो सकता है अब एक जरूरी बात इन प्लान में आपको कुछ ओटीटी एप्स जैसे जियो टीवी और जियो ए क्लाउड मिलते हैं लेकिन सच यह है कि हर यूजर को इनकी जरूरत नहीं होती अगर ये चीजें हटा दी जाए तो प्लान और सस्ते हो सकते हैं लेकिन कंपनी अपने ऐप्स को प्रमोट करने के लिए इन्हें जोड़ देती हैं। फिर भी अच्छी बात यह है कि यह प्लान उन भारी ओडियो प्लान की तरह नहीं है इसलिए यह अभी भी काफी बैलेंस्ड और काम के हैं तो दोस्तों ऑडियो बार रिचार्ज करने से पहले अपनी जरूरत जरूर समझे हो सकता है यही छिपे हुए प्लान आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो धन्यवाद